मिटाना तो तुम कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे हरे हरे राम राम जय जय श्री राष श्याम भो बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय राधा गिरीन्द्र विहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय श्री निग गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल राधा रमण हरी गोविंद जय जय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 बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास ये हमलगल दम बाग्म मम तम जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धाम नमा तत् गुड़े प्रेरणया प्रवर्ति तो बराकूपो तकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीूप श्री साग्र जात सह गणरघुनाथांत तम सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्री श्री, राधा श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य आजान श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधापादा सह गण ली विशाखाविता आजा लंबितनकावदात संकर्तनौ कमलायता युगधर्मपाल वंदे जगत्कुण वंदे यस्मिन् युगल यस्ंगीदूषं वक्षोज प्रणीकृते विलसतिनिग्धोंगस्व काश्मीर तलशोणिमो बरीतने का नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांतिलहरी दिर्व्याज मतनते नारायण नमस्कृत्य नरम चुन नरोतम दीवी सरस्वती जय मुदी <coughs> वाकतुभ्य कृपा सिन्धुभ्यु पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु कर्णामशे हेप दुर्गत जन को हे भट्टीते रघुनाथ दासजीवे मंदम द्राशावरी पर मंगल श्री श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ श्रीमंत महाप्रभु की गंभीर लीला का जिसमें निरूपण किया जाएगा श्री रूप गोस्वामी जी महाप्रभु से शिक्षा ग्रहण कर लेने के बाद में वृंदावन आए और वृंदावन से जगन्नाथपुरी पहुंचे और सुना ये था कि सनातन गोस्वामी जेल से छूट गए हैं और वे काशीपुरी पहुंचे हैं तो सनातन गोस्वामी जी के क्वेश्चन पूछने के लिए श्री गोस्वामी जी वृंदावन से निकले गो हरी वो श्री सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए निकले पंत सनातन गोस्वामी जी मिले नहीं तो सनातन गोस्वामी जी आ गए राज जंगल के रास्ते से वे श्री वृंदावन आ गए और रूप गोस्वामी जी वृंदावन से निकल चुके हैं वे निकले हैं जंगल के रास्ते से तो दोनों अलग अलग रास्ते से निकले हैं ऐसी स्थिति में दोनों मिले नहीं सनातन गोस्वामी जी आए हैं जंगल के रास्ते से और रूप गोस्वामी जी गए हैं जो राजपथ है उसके मार्ग से इसलिए काशी में भेंट नहीं हुई काशी में पहुंचकर करके सना गुरु गोस्वामी जी ने सुना के महाप्रभु काशी से भी लौट गए हैं और जगन्नाथपुरी पहुंच गए तब श्री गुरु गोस्वामी जी ने मन में विचार किया जब इतनी दूर आ गए हैं आधे रास्ते आ गए हैं तो अब तो महाप्रभु से मिल गए जाएंगे इसलिए जगन्नाथपुरी के लिए श्री गुरु गोस्वामी जी उस समय चल गई वहाँ श्री गोस्वामी जी के साथ में श्रीमंद महाप्रभु की भेंट हुई है और महाप्रभु ने श्री स्वरूप दामोदर जी श्री राय रामानंद श्री इन तीन महाविद्वानों के साथ में श्री रुप गोस्वामी जी के काव्य का आस्वादन किया एक तरह से मौखिक परीक्षा श्री रुप गोस्वामी जी के तीनों विद्वान जन ले रहे हैं महाप्रभु तटस्थ होकर के श्रवण कर रहे हैं और पूर्व प्रसंग में यह निरूपण कर दिया गया कि वितरंग माधव नाटक का मा आस्वादन एक तरह से विदंग माधव की पूरी जो मुख्य सार की कथा है उस सार की कथा का आस्वादन श्रीमंद महाप्रभु ने लिया अब श्री राय रामानंद ने रूप गोस्वामी जी से पूछा कि द्वितीय नांदी कह राय पूछिला एक सौ प्यार है श्री राय रामानंद राय रामनंद ने पूछा कि दूसरा जो नाटक है उसकी प्यार कहो उसकी क्या प्यार है उसकी नांदी जो है उस नांदी का हमारे सामने वर्णन करो संकोच पाया रूप पढ़े ला संकोच पाकर के श्री रूप उस समय कहने लगे बड़े संकोच के साथ में श्री गुरुस्वामी उस समय कहने लगे कि उदय अलंगीकृत द्विजकुलाजस्थित स लुंचती मम शशी सुताक्ष वशीकृत जगन्मना अप शर्म विन्य तो श्री शची सुताक्षस शशि श्रीमद महाप्रभु सची मां के पुत्र हैं तो श्री सची के पुत्र रूपी जो चंद्रमा है अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु वे वशीकृत जगन्मना संपूर्ण जगत के मन को वशीभूत कर लेने वाले हैं ऐसे श्रीमद महाप्रभु कि मे शर्म विनस्य मेरे ऊपर कोई शर्म माने कृपा मुझे आनंद प्रदान करें, मेरे ऊपर कोई अपूर्व आनंद प्रदान करें, तो मुख्य वाक्य है शची के जो पुत्र हैं ऐसे शची नाम से जो प्रसिद्ध चंद्रमा वो मेरे ऊपर कोई अपूर्व कृपा करें जिन्होंने वशीकृत मना संपूर्ण जगत के मन को वशीभूत कर लिया है अब चंद्रमा जब उदय होता है तो समुद्र उसमें पूनों के दिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा में समुद्र सम्द, समुद्र में चंद्रमा को देख करके आई उठने लगती है ऊंची ऊंची लहर उठने लगती है ज्वार आ जाता है तो यहां पर कह रहे हैं कि निज प्रणयताम सुधा मुदय मापनोवन या क्षतो माने पृथ्वी के ऊपर निज प्रणयताम अपने जितने भी प्रिय जन हैं उनको सुधा मुदय मापनोवन उनके अमृत रूपी समुद्र में उदय मापनवन जो ऊंची ज्वार प्राप्त कर रहे हैं ऊंची ऊंची लहर उत्पन्न कर रहे हैं अर्थात भक्तों के हृदय में आनंद प्रणयताम सुधा भक्तों के प्रेम रूपी अमृत में जो उदय मापनवन हैदय अदय अत्यंत उदय को प्राप्त करने वाले तो क्षतु यह निज प्रणयताम सुधा अपने प्रेम की अमृत को उदय आत्मवन उदय प्रदान कर रहे हैं महाप्रभु कैसे हैं अलम उरी कृत द्विज कुल स्थिति जो द्विज कुल अधिराज स्थिति चंद्रमा को कहा जाता है द्विजराज ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा का नाम है द्विजराज तो द्विज कुल के अधिराज स्थिति द्विज कुल के स्वामी बने की स्थिति को जो प्राप्त कर रहे हैं अर्थात जिन श्री गौरहरी ने ब्राह्मण कुल में जन्म अपना प्रकट करके ब्राह्मण कुल को पवित्र किया और ब्राह्मणों को परम्पर पूजनीय बनाया किरती अलम उरीकृत पर्याप्त मात्रा में उरीकृत माने ब्राह्मणों वैश्य को जिन्होंने स्वीकार किया और उनके जन्म लेने से ब्राह्मण वंश वह वा परम परम धन्य हुआ तो अलम माने पर्याप्त मात्रा में उरीकृत जिन्होंने स्वीकार किया है द्विज कुलाधराज स्थिति ब्राह्मण कुल में अपनी चंद्रमा के समान स्थिति को प्राप्त किया अधराज की स्थिति को ब्राह्मण कुल के स्वामित्व स्वामी बने की स्थिति को प्राप्त किया सलुंचित तमस्तति जब चंद्रमा उदय होता है तो एक तीसरा काम होता है वो होता है कि रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है श्रीमद महाप्रभु भी ऐसे हैं कि लुंचित तमस्तति तम माने अंधकार तति माने समूह अंधकार के समूह को श्रीमद महाप्रभु ने लुंचित माने लूट लिया है सलुंचित तमस्तति ऐसे शची सुताक्ष शशि शची पुत्र जो चंद्रमा है वे चंद्रमा जगत के मन को वशीभूत करते हुए मुझे कल्याण करें तो श्रीमद महाप्रभु का दृष्टान्त यहां पर दिया गया उपमा दी गई महाप्रभु की समानता दिखाई गई चंद्रमा से महाप्रभु चंद्रमा के समान है अब चंद्रमा के कई गुण हैं। चंद्रमा का एक गुण है कि चंद्रमा उदय होने पर समुद्र में हाइट आई आती है ऊंची ऊंची लहर उठती हैं। यहां पर कहते हैं निज प्रणय सुधा जो अपने प्रति प्रेम है उस प्रेम रूपी समुद्र में उदय मापन भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम था वह प्रेम रूपी समुद्र श्रीमद महाप्रभु के जन्म लेने से ऊंची छलांग लगा रहा है ऊंची ज्वाल भाटा उसमें उत्पन्न हो रहा है हाई टाई उसमें आ गई है चंद्रमा का दूसरा गुण है कि वो ब्राह्मण कुल का स्वामी कहलाता है ब्राह्मण कुल का कहलाता है। तो केरती अलम उकृत द्विज कुल राजस्थिति श्रीमद महाप्रभु ने द्विज कुल ब्राह्मण कुल उनके अधराज माने स्वामी ब्राह्मण कुल के सम्राट की स्थिति को स्वीकार किया है और स्वीकार करके रती अपने प्रकाश को उन्होंने फैलाया है फैलाया अपनी स्थिति को जगत में प्रसिद्ध किया चंद्रमा का तीसरा गुण है कि वो अंधकार को दूर करता है श्रीमन महाप्रभु ने भी जन्म ग्रहण करके सुंचित तमस्तती अंधकार की तति माने समूह उसको उन्होंने समाप्त कर दिया सारे अंधकार को समाप्त कर दिया ऐसे शची सुपाक्षस शशि श्री महाप्रभु शची नंदन होकर के प्रकट हुए ऐसे वे चंद्रमा वशीकृत जगन मना सम, फिर चंद्रमा का एक चौथा गुण है कि चंद्रमा आनंद को प्रदान करने वाला है चंद शब्द का अर्थ ही होता है आनंद हम कहते हैं कृष्ण चंद्र रामचंद्र चंद्र चंद का अर्थ है आनंद देने वाले राम नामक आनंद देने वाले स्वरूप उनका नाम है रामचंद्र कृष्ण नाम से जगत को आनंद प्रदान करने वाले उनका नाम है कृष्णचंद्र तो यथा प्रहलादनाथ चंद्र जो आनंदित करे उसका नाम है चंद्रमा श्री शची चंद्र शची नंदन वे भी चंद्रमा होकर के विराजमान हैं तो वशी जगन्मना संपूर्ण जगत के मन को उन्होंने वशीभूत कर लिया है यथार्थ में चंद्रमा ही है जैसा नाम वैसा गुण चंद्रमा का अर्थ है आनंद देने वाला भी आनंद देने वाले ही हैं। ऐसे वे शशि नंदन किम मुझे कोई अपूर्व आनंद प्रदान कर ये सुनकर के शून्या प्रभु यदि अंतर है उद्लास महाप्रभु महाप्रभु सुन रहे हैं महाप्रभु के सामने महाप्रभु की बढ़ाई की जा रही है तो महाप्रभु को भीतर भीतर तो बड़ा संतोष हो रहा है परंतु बाहर कढ़े किचु कर बाहर से कुछ गुस्सा दिखाते हुए रूप गुस्सा इसे करें रहे बिल्कुल मेरी इतनी बड़ाई करते हो तो बाहर से तो रोषा दिखा रहे हैं तो भीतर भीतर आनंद देते हैं शिवन महाप्रभु जगत की शिक्षा देने के लिए क्योंकि महाप्रभु में सहज ही महानता विराजमान है और महान पुरुषों के मुख पर उनकी बड़ाई की जाए तो उनमें संकोच उत्पन्न होता है तो अपनी बड़ाई सुन करके शिवन महाप्रभु बाहर कहीन किच कर रोषा बाहर कुछ क्रोध करते हुए कहने लगे कि कहा तुम कृष्ण रस काव्य सुधा सिंधु अभी तक कैसे सुंदर कृष्ण रस काव्य का काँग वर्णन कर रहे थे तुम्हारी जो कविता थी कैसे अमृत की सिंधु थी और मिथ्या स्तुति क्षार बिंदु और तुम जो मेरी झूठी स्तुति कर रहे हो मिथ्या स्तुति कर रहे हो यह तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बढ़िया खीर बनाई मेवा सुरंध सब डाली और उसके बाद में एक नोम की डेली डाल दे सब तो ये बिंदु उसमें बीच में ये नमक की बूद क्यों डाल रहे हो नमक की बुरकी क्यों ऊपर से बुरक रहे हो सब बना बनाया काम खराब कर दिया तुमने कैसी सुंदर प्रसंग चल रहा था श्री राधा जी के कृष्ण के साथ में प्रेम कैसे पत्रिका लिख रही है कैसे श्री राधा का अत्यंत व्याकुल हो रही है कैसे श्री श्याम सुंदर को पौर्णमासी जी मिला रही है और रंगाय संगमेता पौर्णमासी आज वैशाख राधा नक्षत्र आने पर की पूर्णिमा में श्री पौर्णमासी वैशाखी पूर्णिमा के दिन श्री श्याम सुंदर को श्री राध राधिका को श्याम सुंदर के साथ में मिलाएंगे जैसे पौर्णमासी तिथि में राधा नक्षत्र का चंद्रमा से मिलन होता है ऐसे पौर्णमासी मिलाएंगे कैसा सुंदर कलात्मक प्रसंग चल रहा था अब बीच में स्तुति जबरदस्ती बीच में तुमने ठूस दी मेरी स्तुति बीच में ले आए ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे क्षार बिंदु है पता है नहीं श्री महाप्रभु की ये महिमा प्रकट हो रही है तो सुनिया प्रभु उल्लास ये सुन करके पे श्रीमत प्रभु के भीतर उल्लास था सत्य बात तो ये है कि जो सत्य बात ही उसको कहा गया था इसलिए महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और बाहर कहें कि रोशा भाष बाहर कुछ गुस्सा सा दिखाते हुए कह रहे हैं कहा रस सिंधु तुम्हारी कथा थी और उसमें तुमने ये बीच में नमक की डेली उसमें डाल दी क्षार बिंदु राय कहे रूबेर कवित तो अमृतर पूय श्री राय रामानंद पे नहीं रहा गया राय रामानंद कह रहे है रूप वास्तव में तुम्हारी कविता अमृत का बा है अमृत की धारा है तुम्हारी कविता तो अमृत की धारा होकर के विराजमान माने काव्य की जो चारों दृष्टि है उन चारों दृष्टियों की परिपूर्णता तुम्हारे काव्य में है सबसे पहले आता है भाव पक्ष श्रीमद महाप्रभु में और रस में जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति है श्री कृष्ण चरणारिंद में श्री राधिका चरण में श्रीमद महाप्रभु के चरणार में वो भाव की पराकाष्ठा है वहां और श्री प्रियालाल को प्रेम मिलन प्राप्त कराना ये ही तुम्हारे जीवन का परम परम उद्देश्य है तो तुम्हारे काव्य में भाव की पराकाष्ठा है काव्य का एक पक्ष होता है भाव भाव पक्ष उस भाव पक्ष में तुम्हारे हृदय का भाव क्या है कि श्री प्रियालाल को सुख देना लाल को मिलाना इससे बढ़कर के कोई दूसरा सुख नहीं हो सकता है और उस सुख की पराकाष्ठा तुम्हारी काव्य में दिखती है काव्य का दूसरा पक्ष होता है विधान वस्तुओं के साथ में अपने हृदय के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है उस प्रभाव को कहीं प्रकट करना और उस प्रभाव को प्रकट करने के लिए विश्वमान जो प्रकृति है उससे भी इमेज ली जाए उससे भी बिंब लिया जाए तो भाव पक्ष फिर बिंब पक्ष या कल्पना पक्ष वो कल्पना पक्ष तो मैं अद्भुत होकर के विराजमान है फिर तीसरी जो बात है वो तीसरी बात है विचार पक्ष तुम्हारे पूरे काव्यों में कहीं भी रसाभास नहीं है और श्री कृष्ण श्रीमन महाप्रभु श्री राधायणी इनका जो दार्शनिक स्वरूप है इनका जो संबंध तत्व के द्वारा स्थापित संबंध तत्व के रूप में इनकी जो स्थापना है वो स्थापना तो मैं अद्भुत है श्री कृष्ण के रसात्मक स्वरूप को श्री राधा रानी की जो महाभारत स्वरूप है जो कृष्ण का श्री राधिका का मैं जो स्वरूप है उस दार्शनिक सिद्धांत में कहीं भी जरा भी अंतर नहीं आता है और सर्वोत्र सर्वोत्र तुम्हारे काव्य में कहीं भी श्री कृष्ण में देह देही विभाग प्राप्त नहीं होते हैं उनकी चिन्मयता निरंतर बनी रहती है जबकि दूसरा कवि जब भी वर्णन करने के लिए बैठता है तो कृष्ण अलग हो जाते हैं कृष्ण का देह अलग हो जाता है देह दे ही विभाग उसमें प्राप्त हो जाता है देह का वर्णन करने लगता है वो माया जैसा और उसका उदातीकरण करने लगता है सब्लिमेशन करने लगता है जबकि तुम्हारे काव्य में कहीं भी भगवत स्वरूप और भगवान के तत्व स्वरूप और तत्व में कहीं भी कोई भेद नहीं आता है और नाम धाम रूप लीला परकर यह पांचों चीज नाम बृन्वन धाम श्री कृष्ण का रूप कृष्ण की विभिन्न चेष्टाएं और कृष्ण का परिकर ये पांचों के पांचों जो चीजें हैं वो चिन्हय बनी रहती है जबकि दूसरे कवियों की कविता में कृष्ण लीला में कहीं प्राकृत आ जाती है और प्राकृत आकर के कहीं एक प्रेमी प्रेमिका के लौकिक प्रेम की कहीं गंध आने लगती है उसे गर्व हो जाती है पर तुम्हारे यहां पर ऐसा भी नहीं है तो ये तुम्हारी अलग विशेषता है तो भाव पक्ष उसमें परिपूर्ण महाप्रभु श्री कृष्ण इनके चरणारविंद में अपूर्व भक्ति भाव फिर श्री कृष्ण के प्रेम को देख करके तुम्हारे हृदय में जो उसका प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभाव को स्तु प्रस्तुत करने के लिए तुम जो बिंब विधान ग्रहण करते हो वह बिंब विधान पक्ष कल्पना पक्ष वह अद्भुत होकर के विराजमान तीसरी चीज जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उपासना के वे उपासना के सिद्धांत कहीं क्षीर्ण नहीं होते तो भाव पक्ष कल्पना पक्ष और सिद्धांत पक्ष इनके साथ साथ फिर तुम जिस तरह से बात को प्रस्तुत करते हो तुम्हारे जो प्रस्तुतिकरण है कला पक्ष वह भी अद्भुत है और उसमें सारे अलंकारों का सारी काव्य रीति का सुंदर प्रयोग करते हो और उन के कारण उसकी जो सजावट भाव जो है उनकी प्रस्तुतिकरण वह अद्भुत होकर के विराजमान है उसकी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन वह अद्भुत होकर के विराजमान है और उसका भक्ति के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव भी प्रभाव पक्ष भी अद्भुत होकर के विराजमान है तो वहां से जो एक वातावरण बनता है उस वातावरण को प्रस्तुत करने में भी तुम्हारा काव्य सबसे अधिक सफल है तो पांच चीजों के आधार पर किसी काव्य की समीक्षा की जाती है उसमें मनोविज्ञान के किन भावों का वर्णन किया गया उसको हम कहेंगे भाव पक्ष उस भाव पक्ष को वर्णन करने के लिए कल्पना और बिंब कैसे ग्रहण किए गए माने कवि के हृदय में उस वस्तु को कैसे प्रभाव पा कवि के हृदय में और उसने उस प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए किस प्रकार कल्पना और बिंब इनको ग्रहण किया ये दूसरा पक्ष जिसको हम कल्पना पक्ष कहेंगे तो भाव पक्ष कल्पना पक्ष तीसरा दार्शनिक पक्ष विचार पक्ष और विचार पक्ष में भक्ति को पुष्ट करने वाला तुम्हारा काव्य है चौथा उसको प्रस्तुतिकरण करने की जो शैली है एक्सप्रेशन इज आर्ट अभिव्यक्ति जो कला पक्ष है वो कला पक्ष भी तुम्हारा अद्भुत है और कला पक्ष के बाद में उसका जो इम्पेक्ट पड़ेगा श्रोता के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव पक्ष भी अद्भुत है और पूरी कविता को पढ़ने के बाद में एक जो एटमोस्फियर बनता है एक जो पूरा वातावरण हृदय में बनता है वह वातावरण हृदय में अद्भुत होकर के बनता है और तुम कवि अपने श्रोताओं के दर्शकों के श्रोताओं के हृदय में एक अद्भुत प्रभाव उपस्थित करते हो तो ऐसी जो अपूर्व क्षमता है यह अपूर्व क्षमता कहीं दूसरी जगह नहीं है इसलिए शिव राय ने सब दृष्टि से पलट पलट करके रुक के, के काव्य को देखा कि कहीं कोई गलती मिल जाए भाव पक्ष में कहीं कोई कमी मिल जाए कहीं कल्पना पक्ष में कोई कमी मिल जाए कहीं विचार पक्ष में दर्शन में कोई कमी मिल जाए कहीं अभिव्यक्ति में कोई कमी मिल जाए कहीं श्रोता को दर्शक को वे उठा करके क्या आत्मसात कर पाते हैं और श्रोता का मन कवि के मन के साथ में मिलकर के साधारणीकरण प्राप्त कर पाता है कि नहीं कर पाता है इस दृष्टि से कहीं कोई कमी मिल जाए परंतु तो अपनी बात को बड़े मार्मिक ढंग से श्रोता के हृदय में पहुंचाना और इस प्रकार से पहुंचाना कि तुम्हारी जो कविता है उस कविता के किसी एक अक्षर को भी उधर नहीं किया जा सकता नहीं यह नहीं इसकी जगह ये कर दो ऐसा नहीं है वो परम परम श्रेष्ठ रूप में हरेक शब्द हर एक शब्द जो है वो एक एक शब्द परम मधुर रूप में उनको प्रस्तुत किए गए और उनमें से एक भी शब्द को यदि हटा दिया जाए तो जो प्रभाव प्राप्त हो रहा था उस प्रभाव में कमी आ जाएगी इस प्रकार में जो अपूर्व प्राप्त है ऐसी वाक विदग्धता कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है वाक विदग्धता का तात्पर्य है कि एक ही वस्तु के प्रभाव को इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि उसको बदला भी जा सके तो रायन ने पूरी तरह से एक समीक्षा की एक आलोचना की आलोचना का तात्पर्य है आमाने संपूर्ण प्रकार से किसी वस्तु के गुण और दोष दोनों को देखना केवल दोष को देखना आलोचना नहीं है आलोचना का जो क्रिटिसिज्म है उसका मूल तात्पर्य है कि उसके गुण को भी सम्यक प्रकार से आमाने पूर्णतः लोचन माने देखना और दिखाना उसको उजागर कर देना हाईलाइट कर देना यह श्री राय की भी विशेषता रही तो राय ने कहा रूपेर कवित्व अमृतेर पूर रूप तुम्हारा जो कवित्व है वो अमृत का पूर है और काव्य के जितने भी गुण हैं वे उसका भाव पक्ष उसका विचार पक्ष उसका कल्पना पक्ष उसका सिद्धांत पक्ष उसका कला पक्ष सब तुम में अपूर्व रूप से विराजमान है तो तुम्हारा कवित्व अद्भुत होकर के विराजमान है वो अद्भुत होकर के बिराजमान है एक बिंदु उसमें तुमने एक बिंदु दिया छे श्री गौर लीला उसकी सुगंध को भी डाल दिया है क्या सुंदर है? श्री कृष्ण लीला वह दुग्धपुर और गौर लीला सु कृष्ण लीला यदि रबड़ी है तो गौर लीला क्या है बोल गौर लीला है उसमें मिलाई हुई सुगंध जैसे रसगुल्ला में जरा सा गुलाब जल डाल दो तो उसकी सुगंध उसकी स्वादी कुछ अलग हो जाए ऐसे यदि कृष्ण लीला दुग्धपुर दुग श्री कृष्ण लीला वो है दुग्धपुर दुग्धपुर कहते हैं रबड़ी और उस रबड़ी के बीच में जैसे इलायची डाल दी जाए गुलाब जल डाल दिया जाए गुलाब का अतर डाल दिया जाए तो उसका स्वाद कुछ अद्भुत हो जाता है केशर डाल दी जाए केशर की गंध कुछ अद्भुत हो जाती है ऐसे ही गौर नीला का तुमने गंध कृष्ण नीला के बीच में मिला दिया और बीच बीच में कृष्ण नीला का वर्णन करते हुए जब गौर नीला का थोड़ा सा आभास कर देते हो, हो जरासी खिड़की खोल देते हो कि गौर नीला भी इससे प्रकट हो रही है तब कितना आनंद आता है वर्णन किया जा रहा है श्री राधा कृष्ण प्रेम का आगे वर्णन किया जाएगा कि जहा मणिखं में या श्री कृष्ण अपने रूप का दर्शन करके श्री राधिका भाव को धारण करना चाहती हैं इतना सा कह दिया तो गौरलीला की ओर जो संकेत कर दिया वह संकेत ही अद्भुत हो जाता है वो जैसे गौरलीला एक अमृत की एक सुगंध की बूध इलायची की एक बुकनी हो जा बु, बुरकी हो जाती है इलायची के एक बुरकी से जैसे मिठाई का स्वाद कुछ अलग हो जाता है ऐसे कृष्ण लीला का स्वाद भी कुछ अलग हो जाता है अपरकलित पूर्व कश्चम कार्य माधवी पूरा अय हम हम प्रेक्ष चेता सर्वस काम राधिके मर्णन तो चल रहा है कृष्ण लीला का रबड़ी तो तैयार हो गई रबड़ी में अभी सुगंध मिलाना बाकी है तो इस श्लोक के द्वारा गौर लीला का कहीं संयोग करके जैसे उसमें इलायची मिला दी गई जैसे उसने केशव ऊपर से बुरक दी गई और केशव की गंध से वो रबड़ी और भी ज्यादा सुगंध बढ़िया हो गई ऐसे गौर लीला वहां सुकरपुर होकर के विराजमान और कृष्ण लीला मृतपुर कृष्ण लीला दुग्धपूर्व दुग दुग रसोई वो रबड़ी हो करके दुग्धपुर रबड़ी हो करके विराजमान है खोआ करके विराजमान और उसमें गौर लीला सुकर्पुर होकर के विराजमान तो तार मध्य एक बिंदु दिया छे कर्पूर कृष्ण लीला के बीच में तुमने गौर लीला के एक बूद कर्पूर सुगंध बरास उसको भी दे दिया है प्रभु कहे राय तुम्हारे यहाते उल्लास प्रभु कह रहे हैं हे राय तुमको इसके कारण उल्लास आ रहा है मानी मेरी बड़ाई की गई रूपस्वामी ने मेरी बड़ाई में महाप्रभु कह रहे हैं मेरी बड़ाई में एक श्लोक लिख दिया इसमें इतने उछल रहे हो हाय हाय सुनिया लज्जा लेके करे उपहास मुझे तो अपनी बड़ाई सुनकर के लज्जा आ रही है संसार मेरी हंसी करेगा तो क्यों मेरी हंसी करवा रहे हो ये तुम रूप की जो प्रशंसा कर रहे हो गौरवलीला के कारण वो उचित नहीं है राय कहे सुख लोग हार श्रवणे बोल नहीं नहीं नहीं मैं तो विशेष रूप से यह रेखांकित करूंगा कि सारे संसार को सुख तो मिलेगा श्री गौरवलीला श्रवण करके कृष्ण लीला के साथ में जो गौर नीला बीच में मिलाई गई है उससे ही सबको परम परम सुख की प्राप्ति हो रही है अभीष्ट देवे स्मृति मंगला चरण क्योंकि श्री रूप गोस्वामी ने मंगलाचरण में अपने अभिष्ट देव श्री गौर हरि तुम्हारी ही स्तुति की है तो मंगलाचरण में तो सबसे पहले अभिष्ट देव की स्मृति होगी तुम्हारी स्मृति की गई है ये अत्यंत अत्यंत आनंद की बात होगी राय कहे कौन अंगे पात्र प्रवेश राय रामन बोले ये हमारी महाप्रभु से बात चलती रहेगी किसी को तुम ध्यान मत दो हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो ये तो महाप्रभु हमको तोड़ते रहेंगे परंतु हम, तो हम जो पूछ रहे हैं उसका तुम जवाब दो ये महाप्रभु कह रहे हैं कहने दो इनसे हम बात करते रहेंगे बाद में क्योंकि महाप्रभु बीच में रोक रहे थे कि मेरी मत करो वो जो किया वो सब ठीक है इस बात को छोड़ो आगे हम नेंगे महाप्रभु से जो कुछ भी बातचीत करनी है वो हम कर लेंगे तुम आगे की बात कहो पात्रों का प्रवेश कैसे किया गया प्रवेशक जो है उस प्रवेशक का हमारे सामने वर्णन करो माने जैसे प्रस्तावना है तो प्रस्तावना में कोई वस्तु वर्णन को की जा रही है पहले कराए थे कि प्रकृति का वर्णन किया जा रहा है और प्रकृति के वर्णन में वो जो नट है वो ये मन में विचार कर रहा है कि चंद्रमा प्रकृति का वर्णन कर रहा है कि चंद्रमा को पौर्णमासी राधिका से पौर्णमासी राधिका राधा नक्षत्र को कृष्ण रूपी चंद्र से मिला देगी यह पूर्व प्रस्तावना में वर्णन किया गया था अब यहां पर वर्णन कर रहे हैं उदघाटक नामक एक दूसरा भाग है का उसमें अनुरूप कर रहे हैं कि मेरी बेटी वो जो नट है वो नट कह रहा है कि मेरी बेटी उसका हाथ चंद्रमा नामक एक परम सुंदर नट उसके साथ में अपनी बेटी का मैं विवाह करूंगा और मेरी बेटी का उसके साथ में विवाह हो रहा है तो ये तो हो गया लौकिक लोक की बात और इसके साथ ही साथ में कहीं संकेत कर दिया कि कलाम निधि श्री कृष्ण राधिका नामक मेरी जो मेरी आराध्या है के श्रीहस्त को आगे ग्रहण करेंगे श्री कृष्ण का राधिका के साथ में सत्यभामा के रूप में राधिका के साथ में श्री कृष्ण का विवाह होगा इस संकेत को उद्घाटक इस रहस्य को उद्घाटन करने वाले एक राशि को प्रस्तुत किया तो नटसा किरात के किरात के राज्य रंग स्थले कला निधिना समय तेन विधेयन गुणवत् तारा करण एक प्रसंग चल रहा था वो नाटक और पार पार्श्व ये दोनों बातचीत कर रहे थे अभी रंग नाटक शुरू नहीं हुआ है नाटक के प्राम में भूमिका में एक प्रसंग एक अलग प्रसंग चल रहा है कि मेरी कोई बड़ी प्रिय लड़की है उसका नाम है तारा परंतु तो किरातराज जो है भीनों का एक राजा वो मेरी बेटी के विवाह में बाधा डाल रहा है परंतु तो देखना कला निधि नाम करके जिस लड़के के साथ में मैं अपनी लड़की की शादी करना चाह रहा हूं वो केरातराज वो आ, कला निधि कला निधि वर है वो वर उस विलेन को मार करके रात राज को मार करके मेरी प्रिय बेटी उसके साथ में विवाह करेगा तो ये व्यवहार था परंतु ये बिल्कुल समानांतर है उस कथा के कि श्री कृष्ण कंस का वध करके फिर कृष्ण श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ में द्वारका में जाकर के सत्य के रूप में विवाह करेंगे एक प्रसंग एक लोकवत प्रसंग था बोले इस समय तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो हे आदे, आप हे मारिश, हे मारिश, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो तो वो कह रहा है मुझे चिंता है अपनी बेटी की विवाह की बेटी के विवाह में बार बार बाधा आ रही है क्या करूं वो जो केरास राज है वो बार बार बाधा दा डाल रहा है उस समय वो गोपाल पार्श्व जो है उनके पास का उनका सर्वन एक नट वो कह रहा है वो दादा आप चिंता मत करो चिंता मत करो देखना वो जो कला है वो के रात राज को मारकर के जल्दी ही तुम्हारी बेटी के साथ में विवाह कर लेगा और इतना सुनते ही पौन मासी जी भीतर से आवाज देती हैं कि अरे अरे किरा अरे नटराज तूने कैसे पहचान लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी श्री कृष्ण के साथ मैं कला निधि के साथ में करना चाहता हूं माने श्री राधिका का विवाह मैं कला निधि श्री कृष्ण के साथ में करना चाहता हूं परंतु तो कंस इसमें बीच में बाधक है कंस का बध होने के बाद में कृष्ण का यज्ञोपवित होकर के फिर राधिका का कृष्ण के साथ में विवाह होगा द्वारका सत्य भाव के रूप में इस बात को इस राष्ट्र को तूने कैसे जान लिया तो कोई वर्तमान की प्रस्तुत की जो घटना है उसको नाटक की मूल घटना के साथ में जहां जोड़ करके प्रस्तुत किया जाए घटना के साथ में घटना का संबंध किया जाए वहां पर उदघाटक नामक प्रस्तावना होती है प्रस्तावना का ही ये का ही एक स्वरूप है तो यहाँ पर रूप वर्ण कर रहे हैं नटता कला निधि नृत्य करने में परम कुशल जो कला निधि नाम करके एक वर है वह किरात राज्य रंगस्थले रंग भूमि में रात राज अर्थात कंस उनको मार करके रंगभूमि में रात राज को मार करके वो कला समय उचित समय आने पर तेन विधेयन गुरुवते राधा पारा कर ग्रहण पारा नामक मेरी जो बेटी है उसके हाथ को वह कलाविधि एक दिन ग्रहण करेगा और संकेत में समानंद रूप में ये जो घटना है वो घटना कथा की नाटक की मूल कथा के साथ में कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है उसके साथ में प्रतिबिंबित हो रही है और ये कहकर जैसे ही पौमासी प्रवेश करती हैं, वैसे ही वो तो चला जाता है जो सूत्रहार है वो तो रंगमंच से हट जाएगा और उसके स्थान पर फिर मूल कथा को प्रस्तुत किया जाएगा तो ये कल्टनडेजर मन जैसे जो पर्दा आया हुआ है उस पर्दे को हटा करके मूल कथा में प्रवेश कराना ये संस्कृत नाटकों के की एक शैली रही उस शैली को यहां पर प्रस्तुत किया गया है कि नटता कला निधि नृत्य करने वाले कला निधि के द्वारा किरात राज्य और बाधा डालने वाले उस भील राज का बध करके रंगस्थले रंग रंगस्थाल में ही बदकर के समेन मान उचित समय में तेन विधेयम उस कला निधि के द्वारा गुणवत्ती रा ग्रहणम गुणवान तारा नाम करके जो मेरी लड़की है उसके साथ में वह कला निधि कलक ग्रहण करेगा पानी ग्रहण करेगा विवाह करेगा शुरू कुशम कह रहे हैं कि उद्घात्यक नाम ए आमुख बीथी अंग ये उद्घात्यक नामक बीथी का अंग है आमुख नाम करके जो बीथी है उस में उदघातक नामक जो आमुख है उस आमुख का एक अंग है तो यहां पर आमुख अर्थात प्रस्तावना ये बीथी, बीथी के ही चार अंगे हैं चार प्रकार के प्रस्तावना है कभी प्रकृति से समानता दिखा करके कभी किसी घटना के साथ में समानता दिखा करके कभी किसी शब्द की समानता दिखा करके जहां कल्टेन रेजर किया जाए जो मुख्य पटाक्षेप हुआ है उस कल्टेन को उस अः जवनिका को जहां हटाया जाए उसका नाम उदघातक नामक नाटक है जो प्रस्तावना है यह एक पर्दा उठाने का एक तरीका था ऐसा कहीं इतिहास में भी प्राप्त होता है कि एक बार किसी बड़े नाटक का बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया गया कि इस नाटक को स्टेज किया जाएगा भीड़ खट्टी हो गई पंद नाटक के पहले मुख्य नाटक शुरू करने के पहले कुछ प्रहसन कोई भीड़ को इकट्ठा करने के लिए कुछ छोटे मोटे से प्रहसन के नाटक प्रस्तुत किए जाते थे यूरोपीय रंगमंच में तो उस समय उनको कर्टेन रेजर कहते थे कर्टेन रेजर का तात्पर्य है मैंने पर्दा खुलने के पहले कुछ प्रस्तुत किया जाने वाला मनोरंजक कार्य मनोरंजक कोई दृश्य So, उस कर्टेडिजर के रूप में एक मंकीस पॉ नाम नामक कर कर्टेजर प्रस्तुत किया गया और वो इतना प्रभावशाली था कि लोग वालों ने केवल उस मंकीस पॉ इस कर्टेनिजर को देखा और सब उठ को देख करके ताली बजा करके वाह वाह वाह हो गया हो गया हो गया और सब उठकर के चले गए और पूरा का पूरा स्टेडियम खाली हो गई मुख्यता पर किसी ने देखा ही नहीं इतना प्रभावशाली था तो ये इसी को उद्घाटक कह के कहीं प्रस्तुत किया उद्घाटन करने के लिए पहले जो छोटा मोटा मनोरंजन का कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है ऐसी संस्कृत नाटकों में मूल नाटक को प्रस्तुत करने के पहले कुछ प्रस्तुति वर्तमान में दी जाती है परंतु उसको कहीं मूल नाटक के साथ में कहीं जोड़ करके फिर मूल नाटक को प्रस्तुत किया जाता है ये पद्धति रही थी एक ट्रेंड रहा था परंतु उस ट्रेंड को हटा करके वो ट्रेंड इतना प्रभावशाली है कि वो कल्टनिजन भी अपने आप में अत्यंत अत्यंत कलापूर्ण हो जाता है और उसको अत्यंत बुद्धिमानी के साथ में अत्यंत कलात्मकता के साथ में श्री गुरु जी ने यहां पर भी प्रस्तुत किया कि वो कह रहा है भाई लड़की की शादी की चिंता में पढ़ रहा हूं परंतु मैं तो तैयार हूं परंतु बीच में वो जो किरात राज है वो बीच बीच में बाधा डाल रहा है किसी तरह से वो बाधा दूर हो जाए तो अपनी लड़की की शादी उस मैं कला निधि नाम के उस दूसरे नट के साथ में करना चाहता हूं और इसी प्रसंग में कह रहे हैं नहीं नहीं आप चिंता मत करो वो कला रंगमंच के ऊपर ही राज को मार करके तारा के साथ में पानी ग्रहण कर लेगा तुम चिंता मत करो और इतने में ही पर्दा आ जाता है और नया पर्दा खुल जाता है और उसमें श्री राधा कृष्ण ये उपस्थित हो जाते हैं और मूल कथा प्रारंभ हो जाती है तो ऐसे इसको उद्घाट्यक माने वृत्ति की समानता के आधार पर जहां नाटक को प्रस्तुत किया जाए उस उद्घाटक को निरूपण किया गया साहित्य दर्पण में निरूपण किया गया है कि पलानी तो तदर्थ गते गराह योजती पतई स सद्घात्यात्मक उच्चते उदघात्यक प्रस्तावना वहां होती है जहां पे पदानी तो अगत जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो कि अगत अर्थानी आगे जो नाटक प्रस्तुत किया गया है उसके साथ में कहीं जुड़े हुए हैं तदर्थ गते माने आगे जो मूल नाटक प्रस्तुत किया जाएगा उसके साथ में जो मिलते हैं परंतु तो यहां पर उनका संबंध नहीं तो यहां पर तो चर्चा की जा रही है अपनी बेटी कला निधि नामक के एक लड़के वर्ग उसके साथ में और जो किरातराज है उस किरातराज के द्वारा उपस्थित की गई बाधाएं उनका वर्णन किया जा रहा है परंतु इनका सीधा सीधा संबंध फिर मूल नाटक के साथ में जोड़ आएगा कि जो हीरो है वह बिलेन को मार करके श्री राधिका को ग्रहण कर लेगा तो उसके साथ में उसका सीधा सीधा कहीं अर्थ इस तरह से जोड़ दिया गया है तो उसी के लक्षणों को निरूपण किया गया साहित्य दर्पण में कि पदार्वित्व तो अगतारि आगता, तो जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका मूल नाटक के साथ में कोई संबंध नहीं था एक अलग परिपेक्ष में कोई बात कही जा रही है परंतु तदर्थ गते जो मूल नाटक की कथा वस्तु है थीम उसके साथ में उसको जोड़ करके ना योजती जो दर्शकगण हैं वे अपने आप उस प्रस्तुत कथा को वर्तमान प्रस्तुत में जो रेफरेंस है उस रेफरेंस को उस रेफरेंस के साथ में जोड़ करके उस कॉन्टेक्स्ट के साथ में जोड़ करके जहां देख लेते हैं उसका नाम उदघात्य कहलाता है राय कहे बहुत अच्छी बात है कहा आगे अंगेर विशेष आगे श्री कृष्ण प्रेम उस कृष्ण प्रेम के साधनों का तुम वर्णन करो श्री रूप कहें संक्षेप उद्देश श्री रूप ने संक्षेप में कुछ कुछ कहना प्रारंभ किया हृग्री ग्रह कर राधाम बना या नपुरा साझे निष्ठ सार था वर काकली दूती कि हम श्याम सुंदर की वंशी रूपी वैशी काकली रूपी दूती की वंदना कर रहे हैं श्याम सुंदर की वंशी स्वर की वंदना श्री श्याम सुंदर की वंशी काकली मानी मधुर स्वर काकली मानी कोयल की आवाज वंशी से निकलने वाली कोयल जैसी आवाज की हम वंदना कर रहे हैं जो वंशी की ध्वनि था दूती है दूती तीन प्रकार की एक दूती है संदेश हारणी जो जवानी एक मैसेज को दूसरे मैसेज के पास मैसेंजर मे, बनकर के वो किसी रिसिपेंट के पास में पहुंचा दे, यहां से गई और कोई बात किसी दूसरे के सामने उसने कह दी उसको हम कहेंगे संदेश हारणी जवानी संदेश ले गई और कहीं दूसरी जगह तक उसने उसे कम्युनिकेट कर दिया उसे प्रस्तुत कर दिया वो गई संदेश हारिणी दूसरे प्रकार की दूती है उसको कहते हैं पत्रहारिणी जहां पर पत्र दिया गया और पत्र में लिखकर के यूं की त्यो बात दूसरी जगह पहुंचाई ये उससे भी श्रेष्ठ संदेशारणी हारणी की अपेक्षा पत्रहारिणी ज्यादा श्रेष्ठ क्योंकि संदेश में जो बात कही गई वो मुंह से मुंह तक पहुंचते समय कहीं बदल सकती है थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है परंतु पत्र में पत्र में जो लिखा है वही संदेश पूरा का पूरा यथावत यथातथ एज इट इज वह पहुंचेगा उसमें प्राप्त करने वाले तो वो हो गई दूसरी दूती एक हुई संदेश हारणी दूसरी हुई पत्रहारिणी तीसरी है दूती तो पत्र जो दूती जो है वो भी केवल पोस्टमैन है तुम करोगे कि नहीं करोगे इसका कोई मतलब नहीं है उसके अनुसार कार है परंतु तो विशिष्टार्था दूती वो है जो कि लाल इन दोनों को परस्पर एक दूसरे से मिलाए और उसके लिए पूरी योजना भी बनाए उसके लिए नायिका को किसी तरह से नायक के पास में पहुंचाए उनके मिलन को मैनेज करे ये इवेंट मैनेजमेंट करना किसी घटना की पूरी की पूरी योजना बनाना ऐसी जो दूती है उस दूती का नाम है विशिष्टार्थ दूती वो इवेंट मैनेजमेंट करने वाली भी है केवल मैसेंजर नहीं है करने, करने वाली नहीं है केवल संदेश को दूसरे के पहुंचाने वाली नहीं है बल्कि संदेश के अनुसार पूरी घटना की योजना करने में भी वह पूरी तरह से समर्थ होती है इवेंट का मैनेजमेंट भी वो पूरी तरह से कर देती है ऐसी दूती ही सर्वश्रेष्ठ दूती मानी जाती है और ऐसे दूतों का कहीं साहित्य में सर्वश्रेष्ठ प्रयोग देखने को मिलता है वो हनुमान जी रामचंद्र जी का संदेश लेकर के गए केवल संदेश देना ही काम नहीं है सीता जी की क्या पोजीशन है सीता जी को धैर्य प्रदान करना धैर्य प्रदान करने के बाद में सीता के संदेश को लेकर के आना फिर साथ के साथ में रावण की शक्ति कितनी है इसको भी पहचान लेना रावण की शक्ति कितनी है और उसको बताना रावण की योजना क्या है इसको बताना और उस योजना को कैसे तोड़ा जाए यह पूरी व्यवस्था का नाम हो यह पूरी की पूरी कार्य श्री हनुमान जी ने किया तो हनुमान जी विशिष्ट दूत हैं जो पूरे कार्य को पूरे इवेंट मैनेजमेंट करके जो एक व्यवस्थित व्यवस्था करते हैं और रावण को चुनौती देकर के रावण की पूरी शक्ति उसको कहीं पहचान करके उसका एस्टीमेट लेकर के पूरा फिर लौट करके आते हैं और राम जी से पूरी पूरी बात कहते हैं जानकी जी के प्राणों की पूरी तरह रक्षा करके फिर जानकी जी के संदेश को रावण के पास श्री राम के पास में राम के संदेश को जानकी जी के पास में पहुंचाते हैं तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक <laughs> जैसे हनुमान जी ने की ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक और कोई दूसरा नहीं करता यह निशि दूती है जो पूरी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करे अपने आप को सुरक्षित रखे दोनों को मिलाए इवेंट मैनेजमेंट करे तो ये बंशु नहीं है ये वंशी का काली एक निशिष्टार्थाधूति है पूरी की पूरी ऐसी दूती है जो कि पूरी योजना की संगठना करने वाली है तो ह्रियम बंशी रूपी दूती ऐसी है जो ह्रियम अवग्रह हो सबसे पहले एक काम करती है राधे का सोपी कारण उनके हृदय में जो लोकलाज है उस लोकलाज का आकर्षण करती है तो लोकलाज जब तक बनी रहेगी तब तक बेअिस नहीं कर पाएंगे तो पहले तो श्री राधिका के हृदय से लोकलाज लोक वेद लोक की जो मर्यादा उस हृदय उसका अवग्रही उसका हरण करती है फिर ग्रहे बर्षते राधाम फिर श्री राधिका को अपने घरों से खींच करके लाती है और बनाए या न ले जाकर के उनको वन में स्थापित करती है ऐसी दूती। ये दूती सापूर्ण रूप से सारी योजनाओं को बनाने वाली केवल वा संदेश देने वाली ही नहीं है बल्कि मिलन की पूरी योजना को क्रियान्वित करने वाली यह विशिष्टार्था दूती है वन वैशज यह दूती अत्यंत श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न हुई है वंश शब्द के दो अर्थ वंश माने बांस वंशी बनती है बांस से तो ये बर वंश श्रेष्ठ वंश से भी उत्पन्न उत्पन्न हुई है और दूसरा बरवंश का तात्पर्य है कि यह श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न हुई है तो ये श्रेष्ठ वंश में डायनेस्टी में उत्पन्न होने वाली भी है और श्रेष्ठ बांस की भी बनी हुई है ऐसी जो वंशी है वो काकली दूती वंशी इस वंशी की जय हो जय हो तो हरियम अव ग्रह सबसे पहले लज्जा को हरण करके फिर ग्रह कर श्री राधिका को कृष्ण तक पहुंचाने की पूरी योजना बनाती है बनाई या ये ऐसी निपुण है वंशी साजैत निशिष्टार्था यह पूरी तरह से किसी कार्य को किसी मिशन को पूरा करने वाली विशिष्टार्था दूती है एक मिशन को पूरा करने वाली यह दूती है बल वंशज श्रेष्ठ वंश से उत्पन्न हुई है अथवा श्रेष्ठ बांस से उत्पन्न हुई है ऐसी काकली दूती ये सुंदर दूती विराजमान है हरिम उ अब यहां पर कह रहे हैं कि श्री राधिका कृष्ण का ब्रज गोपिका गणों का जो प्रेम है यह वेद को भी प्राप्त नहीं है हमारे वृंदावन के रसको ने कहा निगम निगम आगम आगम कहीं न ही गुण ग्रंथ लोग पर चलो परम परा को पंथ ये परा का जो पंथ है परम प्रेम का जो पंथ है गोपियों का जो प्रेम का पंथ है परम परा को पंथ ये परा का पंथ निगम निगम माने वेद भी इसके विषय में नहीं जानते आगम आगम आगम शास्त्र भी इस वृज के प्रेम को शिव वृंदावन जो नकुंज का प्रेम है इसके रहस्य को वेद नहीं जानते हैं निगम निगम आगम आगम आगम के लिए भी आगम शास्त्र के लिए भी अगम्य है कहीं न सक गुण ग्रंथी बड़े बड़े ग्रंथी जम गुनी माने विचार करके भी इस प्रेम की महिमा का पूर्ण वर्णन कर सकने में श्री राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसका वर्णन कर सकने में बेसमर्थ नहीं है कहीं ना सके ही सकीजन विचार करके भी इस तत्व का पूरा वर्णन नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोक वेद पर चलो श्री वृन्दावन की जो प्रेम की रीति है वह रीति लोक से भी परे है और वेद से भी परे है लोक वेद की मर्यादा से परम होकर के सारी वेद की शास्त्रीय परंपराओं का त्याग करके ये गोपी कारण श्री कृष्ण से मिलती हैं। लोक वेद तय पर चलो परम ये जो मार्ग है वो परम है सर्वश्रेष्ठ है परा को पंथ ये परा माने पराप्रीति का पंथ है पराशब्द एक परा उत्तमा श्रेष्ठा ये सब शुद्धा भक्ति के पर्यावाची शब्द हैं परा कहें उत्तमा कहें एका कहें ये सब शुद्धा कहें ये सब उत्तम भक्ति के लक्षण है अन्य अभिलाष्टा शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम आनुकूल कृष्णशील भक्ति उत्तमा उत्तम शब्द का ही परा शब्द का प्रयोग है तो पराको पंथ ये जो शुद्धा भक्ति का जो मार्ग है वो लोक भेद इनसे भी परम होकर के विराजमा और यहां उसी बात को कह रहे हैं कि हरिम उद्दिशते रजो भर रहा बोलो जगत में वेद मार्ग में रजोगुण और तमोगुण ये ब्रह्म से दूर हटाने वाली चीज हैं ब्रह्म का से भक्ति की जो दृष्टि है ज्ञानी की उसका आवरण करने वाली है इसलिए वेद मार्ग में तो ये गया रजोगुण का त्याग करो तमोगुण का त्याग करो परंतु तो हमारे वृक्ष के मार्ग ऐसी अद्भुत है कि यहां पर रजोगुण और तमोगुण ये कृष्ण को मिलाने वाले हैं लो उल्टी बात होगी रजोगुण तमोगुण ब्रह्म से दूर करने वाले हैं ये कहता है ज्ञान मार्ग वेद का मार्ग परंतु वृंदावन की भक्ति का मार्ग कहता है कि रजोगुण और तमोगुण ये कृष्ण से मिलाने वाले हैं कैसे बोले जिस समय कृष्ण गाय चराकर के लौट करके आते हैं उस समय गायों की जो धूल उठती है गोरज उठती है गो रज उठती हुई देख करके गोपियां दौड़ करके अपनी तिलरियों में बैठ जाती हैं खिड़कियों में बैठती हैं कृष्ण का दर्शन करती हैं बोले अरे गोरज वो है कृष्ण का दर्शन होगा तो रज कृष्ण का दर्शन कराने वाली है रज वो यहां पर कृष्ण को छुपाने वाली नहीं है बल्कि कृष्ण को प्रकट करने वाली लोग उल्टी बात हो गई ऐसे ही संध्या होती है झुटपटा होता है अधेरा होता है तो जगत में तमोगुण ब्रह्म को छुपाने वाला है परंतु यहां तम, तमोगुण जैसे अधेरा होता है गोपियों के हृदय में लड्डू फूटने लगते हैं मिश्री घुलने लगती है कि आहा अंधकार हो रहा है अभी शाम सुंदर की वंशी बस्ती होगी हम रास में अभिस करेंगे तो वंशी श्रवण करके अंधकार देख करके कृष्ण मिलन की उत्कंठा और ज्यादा बढ़ती है तो तमोगुण और रजोगुण यहां पर मिलाने वाले हैं रज तब ये कृष्ण से दूर करने वाले नहीं तो हरि उद्देश्य मान्य हरि को दिखाता है जो भरा रजो, भारा, रजो सामने मिलन कराता है। माने श्री हैोपिकागणों को तम अंधकार गोपियों को कृष्ण से मिलाता है ब्रिज बाम दशा पद्धति ही ये ब्रज की ब्रज गोपीका गणों की जो पद्धति है प्रकटा सर्व दिश्रुते अपनी वो सब कुछ बताने वाली श्रुति को के सामने भी प्रकट नहीं है कह रहे हैं शिप्रिया जी, लाल जी जी का दर्शन करती हैं गैया चरा के शाम सुंदर आ रहे हैं और उस समय दर्शन कर रही हैं कह रही है सहचल निरातंक कोयम युवा मुदेर दुति बोले अरी सखी निरातंक परम आनंद में खिला हुआ अपूर्व रूप से स्वरूप धारण करके ये कौन सा युवक आ रहा है सहचर्य निरातंक है जिसको कहीं कोई चिंता नहीं है निरातंक आतंक है ही नहीं निश्चिंत होकर के विदग्धो ने परिहास विशारदा निश्चिंत धीर ललता ये निरातंक निश्चिंत कौन सा धीर ललित नायक आ रहा है वो युवा मुदिर दुति मुदिर माने मेक के समान अंग कांति जिसकी हो रही है प्राप्ता हा। इस ब्रजभूमि में ये कौन सा युवक आ गया है कौन सा कहने का तात्पर्य तो अद्भुत ऐसा कहीं देखा नहीं गया तो वो कुतक प्राप्त मादन मतंगजहा जिस समय चलता है मतवाला होकर के उस समय हाथी के समान जो इसकी मधमत्त चाल है उसको प्रकट करते हुए इन्फ्यूरियस जो इसकी गति है मत, मत में मतवाले होते जैसे मतवाला व्यक्ति चलता है ऐसे मतवाले हाथी की तरह से मधमक्त गति से यह चलता हुआ कौन आ रहा है माध्यम मतंगज विभ्रमा मतंगज माना हाथी हाथी के समान झूमते हुए चलते हुए ये कौन सा ब्रिज भूमि ब्रजभ भूमि में यह हाथी चला आ रहा हैस्कर अपनी चंचल दृष्टि रूपी चोरों को मेरे ऊपर भेज रहा है आक्रमण करने के लिए जो चोरों का सरदार होता है वो कोई खुद चोरी करने तो नहीं जाता है जो गैंग लीडर है वो कोई चोरी करने तो नहीं जाएगा उसका उस जा, जो कुछ भी लूट करके लाएंगे चोरी करके लाएंगे बिस्तर ला करके उस गैंग लीडर को दे देंगे सुश्री श्याम सुंदर स्वयं नहीं जाते हैं गोपियों के हृदय को चोराने के लिए अपने कटाक्ष रूपी चतुर चोरों को अपने सेवकों को भेजते हैं और श्री कृष्ण के कटाक्ष रूपी सेवक जिस समय से जाते हैं उस समय गोपिकाओं के हृदय के भीतर कोषागार में रखे हुए चेस्ट हाउस में अंडर लॉक एंड क्री जो रखा हुआ महारत्न है उसको भी ट्रेजरी से निकाल करके चुरा करके ये कृष्ण को दे देते तो गोपियों के हृदय के भीतर जो कोषागार में सुरक्षित जो धैर्य विवेक लज्जा रूपी महारत्न हैं उन महारत्नों को चुरा करके श्री कृष्ण को ये कटाक्ष रूपी कृष्ण के कटाक्ष रूपी जो चोर वो कृष्ण को समर्पित कर देते हैं अब जब कोई चोर बटुआ छीन करके भागे तो जैसे उसके पीछे दौड़ा जाता है ऐसे ही श्री कृष्ण के बेरोना महाचोर में कटाक्ष रूपी महाचोर में जब गोपियों के हृदय रूपी धैर्य विवेक लज्जा रूपी महा को चुराया तो सारी गोपियां आज मानव लक्ष्यमा सयत्र कांता है जब लोल कुंडला सर कितबाजी कितबाजी ऐसा कहती हुई श्याम सुंदर के पीछे ही दौड़ पड़ती हैं उस समय जब लोग कुंडला कान के कुंडल हिलते श्रीमद भागवत में सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं रा पंचाध्याय के समय क्योंकि जैसे चोर चोरी करके भागे तो जो छोटे छोटे से बच्चे हैं वे रोने लगते हैं बिलखने लगते हैं, और काव्यो काव्यू बालक रोने लगते हैं ऐसे ये काम के कुंडल ये हिल रहे हैं मान ये कह रहे हैं कि जब घर के भीतर कोषागार के भीतर तिजोरी के भीतर रखे हुए धन की भी सुरक्षा नहीं है और उसको भी इस बंशीनाद ने चुरा लिया कितने बढ़िया मुहूर्त से निकला होगा प्रदोष का समय है और इनको चोर जो होते हैं उनको जादू टोलना करना बहुत अच्छी तरह से आता है मुहूर्त देखकर के निकलते हैं कि जहां हाथ मारे वहां पर कुछ तो कुछ हाथ लगे तो सुंदर मुहूर्त लेकर के प्रदोष काल में जिस जिसमें इनका मंत्र अत्यधिक प्रभावशाली है उस प्रदोष काल में शाम सुंदर ने इस चोर को भेजा अब ये चोर शाम सुंदर का आदेश लेकर के आशीर्वाद लेकर के गैंग लीडर उनका आशीर्वाद लेकर के ये चोर रूपी श्री कृष्ण का पट्ट शिष्य गेण रूपी चोर ब्रिज में चोरी करने के लिए चला अब चोर है मेन गेट से तो घुसेगा नहीं वहां पर तो पैरा है इसलिए कहीं पक्ष द्वार से बगल के द्वार से यह चोर घुसा माने काम के द्वार से घुसा मुख द्वार से नहीं घुसा गिणना काम के द्वार से घुसा और काम के द्वार से भी घुस करके गोपी का के हृदय रूपी जो कोषागार चेस्ट हाउस है उस चेस्ट रूम में जाकर के वहां पर तिजोरी के भीतर रखा हुआ जो धन था लज्जा रूपी धन उसको इसने चुराया और जल्दी से कूद फाद करके न जाने किस रास्ते से वो गया बो गया, गया गोपियों के चित्त को चुरा करके जैसे ही ये फेरनाग रूपी चोर भागा चोर को भागते हुए देख करके गोपियां भी सब कुछ छोड़ करके आज मान लें नवलक्षित कोई मेरे साथ में है कि नहीं है ऐसे अविलक्षित उद्यमा कोई दूसरी क्या कहेगी क्या नहीं कर रही है उस उद्यम का त्याग करके सारी वस्तुओं का त्याग करके ये भी दौड़ी हुई उस बेरोना जहां से आ रहा था उसी और दौड़ी है अब जब गोपी दौड़ी तो पीछे से छोटे छोटे जो दुग्धमुख बालक हैं निर्बल बालक वे कांप रहे हैं ऐसे ही इन गोपियों के आभूषण सब हिलते हुए सुशोभित तो रहे हैं जबलोल कुंडला के कारण इनके कुंडल हिल रहे हैं मानो विचार कर रहे हैं कि जब घर में तिजोरी के भीतर रखी हुई वस्तु की ही सुरक्षा नहीं है तो मिलन काल में रास में ये अमूल जुला ये तो खुलेगा ही खुलेगा रास में ये तो स्वाभाविक ही है कि रास के नृत्य के बेग में ये जुला बधा नहीं रह सकता है ये बेनी तूट के गिरेगी गिरेगी ये वर्लाय कहीं मुड़केंगे ही मुड़केंगे ये नूपुर चरण से खुलेंगे ही खुलेंगे ये हार जो वृक्ष के ऊपर जमा करके रखे हुए हैं ये कहीं टेढ़े होंगे और हार की मालाएं बिखरेंगे ही बिखरेंगे तो सारे आभूषण मानव पर रहे हैं जब लोग कुंडला कुंडल जो है वो हिलते हुए बिराजमान है तो बाम ही सर्वन सर्वदिशे अपनी तो यहां पर कह रहे हैं कि ये कौन युवक आ रहा है आह चतुल सर्वधे दृगनचंद तस्कर जिसने अपने कटाक्ष रूपी तस्कर को तस्कर कहते हैं पश्चोह किसी की आंखों के सामने से जो माल को चुरा ले पार कर ले उसका नाम है तस्कर तो ये ब्रह महान तस्कर है एक तो होता है चोट छपा करके और ये तो वो है जो कि आंखों का काजल चुरा करके ले जाए ऐसा पश्चोहर उसको कहा गया पश्चोहर देखते देखते ही किसी की वस्तु को जो चुरा ले ऐसे ये तस्कर मम धृति धनम चेत चित्त कोषागार में चेस्ट में रखे गए अंदर लॉक की जो सुरक्षित थे उस चित्रूपी कोषागार को भी तोड़ फोड़ करके वहां से भी धुति धनम धैर्य रूपी धन को कोशा बिलुण थी यह कोष से लूट रहा है ऐसे चोर को बहुत बहुत प्रणाम है बिहारी लाल की जय ऐसे श्री गुरु गुरुस्म का काव्य क्या कहना सर्वश्रेष्ठ काव्य होकर के विराजमान हैं और एक एक श्लोक महा महा होकर के विराजमान हैं श्री आ, महाप्रभु के सामने श्री गुरु गुरुस्म अपने उस काव्य का कुछ नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं स्थाली तुलाक से श्री महाप्रभु अनुभव कर रहे हैं कि ये अद्भुत होकर के विराजमान कल से 11 तारीख तक यहाँ की कथा का विश्राम रहेगा तो भीड़ भाड़ा भी बहुत है अच्छा दूसरी बात यह है कि विदेश से श्री अभी बृदनाथ जी ने भी मुझे बताया कि प्रेम प्रयोजन प्रभु और बहुत सारे पूरे ग्लोब से बहुत सारे भक्तगण आए हुए हैं अबे अपने सीमित समय को लेकर के आए हैं इसलिए अः उनका बहुत बड़ा आग्रह है कि हम जितने दिन हैं उतने दिन थोड़ा सा उनके यहाँ पर कुछ पहले प्रसंग चल रहा था परंतु मुझे 6 तारीख से 11 तारीख तक श्री कुंडली जी के यहाँ पर आ, कहीं सेवा देनी है इसलिए सुबह सेवा नहीं दे सकूंगा उन लोगों के पास में सीमित समय है ऐसी स्थिति में आ, परसों से श्री बीरंग माधव की जो कथा चल रही है वहां पर आंगन धाम में वो आंगन धाम में परसों से तारीख तक वहां कथा से तक जो है, तो है। तो। यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है निकलना भी मुश्किल हो जाता है जैसे भी हो उस, उस समय भी आई जाते हैं कल तो नहीं आया गया कल तो आकर के वापस लौटना पड़ा इतनी ज्यादा भीड़ थी भीड़ घुसने घुसना ही कठिन हो गया वृंदावन की बड़ी समस्या हो गई वृंदावन में ज्यादा भीड़ जो है वो सारा मजा खराब करने वाली होगी इतनी भीड़ भी ठीक भी नहीं है इसलिए अः निवेदन यही है प्रार्थना यही है आप लोग परसों से श्री आनंद धाम में पांच बजे से छह बजे तक विदंग माधव की कथा श्रवण करने के लिए पथारे वहां पर विदंग माधव का कार्यक्रम चल रहा है परंतु वो कथा अंग्रेजी में हो रही है आप लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है आप तो सब विद्वान हम तो उल्टी सीधे अंग्रेजी बोलने वाले हैं परंतु विषय वस्तु जो है उसको आप अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से समझते हैं इसलिए कृपा करके वहां पधार और यहाँ का विश्राम रहेगा यहाँ पर बारह तारीख से दोबारा शुरू करेंगे तो कल से ग्यारह तारीख तक यहाँ विश्राम रहेगा बारह तारीख को यहाँ फिर से ये सेवा प्रारंभ करेंगे और पांच दिन के लिए ये जो कथा है छह दिन के लिए यह कथा श्री आंगन धाम में होगी पुंडरी गोस्वामी जी के यहां पर ग्यारह का टाइम है वहां पर छह सात दो दिन कथा होगी आठ को वहां पर कथा नहीं होगी फिर तो नौ दस दो दिन फिर कथा होगी ग्यारह को भी होगी बारह को कथा वहां पर नहीं होगी तो यह पांच दिन का वहां का कार्यक्रम है और पांच दिन आंगन धाम में भूल हरी लाल की जय नेता हरी मो